श्रीमद्भगवद्दीता शंकर अध्याय अठारा त्रेस विकलभेदेशु इन विकल्प भेदों में वे तत्र त्यागे भरत भरतसम त्यागो हि निश्चयम् संकृत निश्चय मे मम वचनात् तत्र त्यागे त्याग सन्यास विकल्पे यथा दर्शित भरत सत्तम भरतानाम साधुतमा हे भरतवंशों में श्रेष्ठतम अर्जुन उस पूर्वदर्शित त्याग के विषय में अर्थात त्याग सन्यास संबंधी विकल्पों के विषय में तू मेरा निश्चय सुन अर्थात मेरे वचनों से कहा हुआ तत्व भली प्रकार समझे त्यागो ही त्याग शब्द वाच्यो यह हा सा एक इति इति अभिप्रेत्य त्यागो त्यागसन्यास शवाच्यो ये अभिप्रेत आह त्याग पुरुषव्याघ्रिवध्रकार शास्त्रु सम्यक त्याग और शब्द का जो वाच्या है वह एक ही है इस अभिप्राय से केवल त्याग के नाम से ही प्रश्न का उत्तर देते हैं हे पुर सिंह उस त्याग का शास्त्रों में तामस आदि तीन प्रकार के भेदों से भली प्रकार निरूपण किया गया है तामसादि यस्त तामसदिभेदेन त्यागसन्यास शब्दवाच्य अर्थः अत कर्मीण अनात्मज त्रिविध संभवती न परमार्थ परमादर्शिन अयो दुर्जान तस्मात्र तत्वम न अन्यो अन्यों वक्त तस्मान तस्मा निश्चय परमार्थशास्त्राथ विषय अध्यवसायम ऐश्वरम श्रृणु जिससे कि आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारी कर्मी पुरुष का ही त्याग संयास शब्द का वाचार्थ संन्यास तामस आदि भेदों से तीन प्रकार का होना संभव है परमार्थ ज्ञानी नहीं यह अभिप्राय समझ में आना बड़ा कठिन है इसलिए इस विषय में यथार्थ तत्व बतलाने को दूसरा कोई समर्थ नहीं है अतः तो मुझ ईश्वर का शास्त्रों के यथार्थ अभिप्राय से युक्त निश्चय सुन कह पुनः असौ निश्चय वह निश्चय क्या है इस पर कहते हैं यज्ञान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञान तपस्व पावना मनीषिण योदान तप इति है कर्म न्याज्य त्यक्त कार्यम करीय कस्मा यज्ञो तप्च इति मनीषिणानीस यज्ञ दान और तप ये तीन प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं अर्थात इन तीनों का त्याग करना उचित नहीं है इन्हें तो करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों बुद्धिमानों को अर्थात फल कामना रहित पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं एकतान्माणी संगम त्यक्वा फला चर्तव्या निश्चित मतम उत्तम एतानि एक अर्मा यज्ञानत पावना उक्ता संगम आसक्ति त्यक्त्वा, त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यानि इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चितम मतम उत्तमम जो पवित्र करने वाले बतलाए गए हैं ऐसे ये यज्ञान और तप रूप कर्म भी तद विषय आसक्ति और फल का त्याग करके ही ये जाने चाहिए अर्थात आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक ही इनका अनुष्ठान करना उचित है यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है निश्चय शुणु मैं त्री प्रति पावन च हेतु उक्त एकता कर्मा कर्तव्या एत निश्चित मत उत्तम प्रतिज्ञाता न अपूर्वार्थम वचनम एतानि अपि इति प्रकृत सनिकृकृष्टार्थ तोपत्ते है इस विषय में मेरा निश्चय सुन इस प्रकार प्रतिज्ञा करके और उनकी कर्तव्यता में पावनत्व रूप हेतु बतला जो ऐसा कहना है कि ये कर्म किए जाने चाहिए यह मेरा निश्चित उत्तम मत है यह प्रतिज्ञा किए हुए विषय का उपसंहार ही है किसी अपूर्व विषय का वर्णन नहीं है क्योंकि एकता शब्द का आशय प्रकरण में अत्यंत निकटवर्ती विषय को ही लक्ष्य कराना होता है सासंग से फलानों बंधेत एकता अभी कर्मा मुमुक्षो कर्तव्या शब्द से अर्थ न तो अन्यानी कर्मा अपेक्षा एकता अभी उच्य है आसक्तियुक्त और फलेक्षुक मनुष्यों के लिए यद्यपि ये यज्ञ दान और तप रूप कर्म बंधन के कारण हैं तो भी मुमुक्षु को फल आसक्ति से रहित होकर करने चाहिए यही अपि शब्द का अभिप्राय है यहाँ यज्ञ दान और तप से अतिरिक्त अन्य काम्य कर्मों को लक्ष्य करके एतानी के साथ अपि शब्द का प्रयोग नहीं है अन्य वर्णयंती नित्याम कर्मणाम फलाभा संगम त्यक्ता फलानी चेटी न उपपद्यते एक अभी यानी कामयानी अपि कर्तव्यानि कर्तव्या किमुत नित्यानि इति कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं कि नित्य कर्मों के फल का अभाव होने के कारण उनको फल और आसक्ति छोड़कर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता अतः एतान्यपि इस प्रकार का अभिप्राय यह है कि जो नित्य कर्मों से अतिरिक्त काम्य कर्म है वे भी करने चाहिए फिर यज्ञ दान और तप रूप नित्य कर्मों के विषय में तो कहना ही क्या है तद असत नित्याना अभी कर्मण फलवत्व उपवादित्वात यज्ञोदान तपस्व पावना इत्यादि वचन न यह अर्थ करना ठीक नहीं क्योंकि यज्ञो दान तपस्व पावनाली इत्यादि वचनों से नित्य कर्मों का भी फल होता है यह सिद्ध किया गया है नित्यानि अपनी कर्माणी बंध हेतुत्वाशया जिहासो मुमुक्षो कुतः काम्येशु प्रसंग नित्य कर्मों को भी बंधनकारक होने की आशंका से छोड़ने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु की प्रवृत्ति काम्य कर्मों में कैसी हो सकती है कर्मा दूरेण जभर कर्म की निंदतवाद्यार्थोन काम्यकर्मण बंधहेतु निश्चितेदात्रैविद्याम सोमारा क्षीणे च न मृतलोक्यव एतान अपि इति व्यपदेश इसके सिवा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है इस कथन में काम्य कर्मों की निंदा की जाने के कारण और यथार्थ कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन कारक है इस कथन से काम्य कर्म बंधन कारक माने जाने के कारण एवं वेद त्रिगुणात्मक संसार को विषय करने वाले हैं तीनों वेदों को जानने वाले सोम रस पीने वाले पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं ऐसा कहा जाने के कारण और साथ ही कर्मों का विषय बहुत दूर व्यवधान युक्त होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि ऐतान्य यह कथन काम्य कर्मों के विषय में नहीं है तस्माद् अधिकृत से मुमुक्षो अतः आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारी मुमुक्षु के लिए नियत से तो संन्यास कर्मोलोपद्यते मोहा पर तु नित्यस्य सन्यासः परित्यागः कर्मणो न उपपद्य अ पावन से मोहाद अज्ञा परित्यागः विहित विद नित्यकर्मों का सन्यास यानी परित्याग करना नहीं बन सकता क्योंकि अज्ञानी के लिए नित्य कर्म शुद्धि के हेतु माने गए हैं अतः मोह से अज्ञान पूर्वक किया हुआ उन नित्य कर्मों का परित्याग तामस कहा गया है नियतम च अवश्यम कर्तव्य त्यज्य च इति विप्रतिषिधम अतो मोहनिमित्ता परित्यागः तामसः पर तो मोहः च तम इति नियत अवश्य कर्तव्य को कहते हैं फिर उसका त्याग किया जाना अत्यंत विरुद्ध है अतः त्याग तामस कहा गया है मोहि है यह प्रसिद्ध है किंच दुख मित यम कायक्लेशया त्यजे सकता राजगम न्यागफल लभे दुखमित शरीर दुख शरीरदुखभ त्यजेत परित्यजेत सकता राजोनिवृत्तम त्यागम न एव त्याग फलम ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म त्याग से फल मोक्षाख्यम न लभेद नए लभते कर्म दुख रूप है ऐसा मानकर जो कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को छोड़ बैठता है वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग का फल अर्था ज्ञानपूर्वक किए हुए सर्व कर्म संन्यास का मोक्षरूप फल नहीं पाता कह पुनः कत्क तो फिर त्याग कौन सा है कार्य मित्र यत निहतम क्रिय तर्जुन संगम त्यक्त सग सात्को मत कार्य कर्तव्यकर्मीय यत नि निवर्त्यते हे अर्जुन संगम त्यक्ता फलं हे अर्जुन करना चाहिए कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नित्य कर्म आसक्ति और फल छोड़कर संपादन किए जाते हैं नि भगवत भगवद्वचन प्रमाणम अबोचा अथवा यद्यपि फलम न नित्यस्य कर्मणः तथापि तथा निर्म कृतम आत्मसंस्कार प्रत्यवायपरिहार वह फल अपि कल्पयती अज्ञाता कल्पना तत्वा इति त्यक्तवा अतः साधु उत्तर संगम त्यक्तवा फल चाह्यकर्मों का फल होता है इस विषय में पहले भगवान के वचनों का प्रमाण दे चुके हैं अथवा यो समझो कि यद्यपि नित्य कर्मों का फल नहीं सुना जाता है तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्य कर्म अंतकरण की शुद्धि या प्रत्यवाय की निवृत्ति रूप फल देता है सूत्रांग तो फलम त्यक्ता इस कथन से ऐसी कल्पना का भी निषेध करते हैं अतः संगम त्यक्ता फलम च यह कहना बहुत ही उचित है सत्यागो नित्य कर्मसु संग फल परित्याग सात्व सत्वनिवृत्तों मत अभिमता वह त्याग अर्थात नित्य कर्मों में आसक्ति और फल का त्याग सत्वगुण से किया हुआ त्याग माना गया है ननु कर्म सन्यास इति तत्र नर्म परिवधस संयासिच प्रकृत त्रासो राजग कथम संगफलत्याग तृतीय उच्य है यहाँ आगता तत्र तत्रविदौ दौ क्षत्रिय तृतीय तद्वत् पूर्व तीन प्रकार का कर्म परित्याग संयास है यह प्रकरण है उसमें तामस और राजस तो त्याग बतलाए गए परंतु तीसरे सात्विक त्याग की जगह कर्मों का त्याग न कहकर आसक्ति और फल का त्याग कैसे कहते हैं जैसे कोई कहे कि तीन ब्राह्मण आए हैं उनमें दो तो वेद के छहों अंगों को जानने वाले हैं और तीसरा छत्री है उसी के समान यह यथन भी प्रकरण विरुद्ध है न अस्ति कर्म एष दोषसा स्तुर्थवा अस्थि कर्मसन फलासधित्याग से चगत्सा तमसवे कर्मत्यागनया कर्मफलासंधिग स्तुयते। स त्याग सात्विको मत इति उत्तर पक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि त्याग मात्र की समानता से कर्मफल त्याग की स्तुति के लिए ऐसा कहा है कर्म कर्मसन्यास की और फलाशक्ति के त्याग की त्याग त्यागमात्रा में तो समानता है ही उनमें स्वरूप से कर्मों के त्याग को राजस और तामस त्याग बतला कर, उसकी निंदा करके सत्याग सात्विको मतः इस कथन से कर्मफल और आसक्ति के त्याग को सात्विक त्याग बतला उसकी स्तुति की जाती है